नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनके कुछ खास अनबोल अनुभव आप तक पहुंचाते हैं तो आज के इस विशेष कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ आसाम गुहाटी से विजय कुमार गुप्ता जी है तो आप सभी की तरफ से विजय कुमार गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है और हार्दिक नमस्कार है और उनके जीवन की मंगल में कामना करता हूँ मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जी विजय कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सभी को मंगल कामना करने के लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोता इस वक्त आपको पहली बार सुन रहे हैं कि आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं वो तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताए अपने बारे में पहले तो नाम बताना आवश्यक होता है तो मेरा नाम आपने बताया है फिर तो भी दोबारा मैं उसको कह रहा हूँ कि मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है और वर्तमान में मैं गौहाटी जो असम की राजधानी है और जो ब्रह्मपुत्रा के किनारे बसी हुई है क्या? और माँ कामाख्या जो आराध्य देवी हैं जी जी उनके जो है कृपा बर्दहस्त के नीचे हम लोग रहते हैं और बहुत ही सुंदर शहर है आसम मैं वहीं पर वास करता हूँ इसके पहले मेरा जो है जन्म जो है मेघालय में, में, में हुआ था वो शिलोंग में मेरी मेरा जन्म जो है शिलोंग में हुआ था मेघालय जो कि मेघ का जिस चद्दर है जिसको कहते हैं कि मेघ जो है वो आपके बादल जो है मेघ जो है आपको ओढ़ के रखते हैं मेघालय मैंने मेघ ही आपका घर है <laughs> तो ऐसे जन्म में जन्म हुआ है और माँ कामाख्या के बहुत ही पास मैं हमेशा रहता हूँ तो ऐसी जगह गुवाहाटी है मेरी शिक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय से हुई थी मैंने बी किया उसके बाद से एमएससी फर्स्ट ईयर करने के बाद मेरी पढ़ाई ब्रेक हो गई किन्हीं कारणों से उसके पश्चात मैं रेलवे में मैंने नौकरी ज्वाइन की और नौकरी ज्वाइन करने के बाद में मैं असिस्टेंट एरिया ऑफिसर था उसके बाद से मैंने वॉल्टियर रिटायरमेंट लिया क्योंकि नौकरी मेरे को रास नहीं आई अच्छा अच्छा उसके बाद से मैं व्यापार क्षेत्र में उतरा और जब व्यापार क्षेत्र में उतरा तो स्टार्टिंग में सभी जिस तरह सं संघर्ष करना पड़ता संघर्ष की स्थिति थी लेकिन बहुत कम समय में ही मैंने व्यापार में भी एक सफलता अर्जित की कहा जाता है कि मानव का स्वभाव ही होता है कि ऊपर ही उठते जाना तो व्यापार के बाद मैंने चुन लिया राजनीति अच्छा और मैं अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश का महासचिव क्या और महासचिव रहने के साथ साथ मैं अभी भी वहाँ की जो इलेक्शंस मैनेजमेंट है उस कमेटी का मैं कन्वीनर भी हूँ और एक कंपनी है जो कि विद्युत उत्पादन करती है आसाम उस रीजन की ही है जिसको हम निपको कहते हैं उसका मैं वर्तमान में डायरेक्टर भी हूँ क्या है? तो इस तरीके से मेरी जो है जीवन की जो समय है इस तरीके से बचपन से लेकर अभी तक मैंने अपने बारे में यही कुछ साधारणशाही है हम कह सकते हैं लेकिन जीवन में मैंने बहुत सी असाधारण अनुभूतियाँ की और ऐसी असाधारण अनुभूति जो कि आपके हृदय को झंकार कर दे आपके हृदय को जो है अस्पंदित करे अस्पंदन महसूस करे ऐसे बहुत से अवसर मेरे को व्यवसाय में भी आया राजनीति में भी आया और मैं कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक संस्था से जुड़ा हूँ वो है प्रजापिता ब्रह्म ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो मेरे ढेर सारे अनुभव हैं मैं कह सकता हूं तो सामाजिक राजनीतिक आध्यात्मिक और व्यावसायिक चारों जगतों से जो अनुभव है उसको अपने में समेट करके मैं लोगों से मिलता हूँ और भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने अपने बारे में बताया कि किस तरह से आप अपने जीवन पड़ाव में कौन कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो सारी बातें आपने बताया हमें अच्छा लग रहा है जब हम लोग कुछ खास अनुभव सुनने को मिलता है तो जीवन में कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का जो स्रोत है वो उदय होता है उसका और हम अपने जीवन में भी आगे कदम बढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जैसे कि आप अपने इंट्रो में इंट्रोडक्शन में भी बता रहे थे कि काफी संघर्ष आपको करना पड़ा तो वो संघर्ष का समय कब था और कितना समय तकरा और क्यों था संघर्ष का समय बचपन में कहा जाता है ना कि माता और पिता जी जी या गुरुजन या समाज एक छत्र छाया होता है नहीं। ऐसा नहीं था कि मेरी छत्र छाया नहीं थी लेकिन मैं अपने आप को स्वयं अकेला सा महसूस करता था और उस अकेलेपन की वजह से मैं थोड़ा सा दूर रहता था अपने परिवार में भी हमारे जो परिवार के सदस्य हैं मेरे माँ बाप आज भी जीवित है और बहुत ही अच्छा हमारा संबंध है बहुत अच्छा प्रेम है लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि थोड़ा सा समाज सभी में थोड़ा सा दूर ही रह करके तो जब मैं पहले जब नौकरी में गया उसके बाद जब व्यवसाय में आया तो संघर्ष मैं एक जीरो से स्टार्ट किया मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में कहीं भी किसी से कुछ भी सहयोग के नाम पे शून्य मात्र था तो जब मैं बिजनेस में कदम रखा तो स्वाभाविक रूप से ढेर सारे चैलेंजेस बिजनेस में होते हैं व्यापार में होते हैं तो उन चैलेंजों को पार करने के लिए मैंने सबसे पहले देखा कि जिस समाज में हम रहते हैं समाज बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है आत्म केंद्रित है कि मेरा कैसे भला हो मेरा कैसे भला हो दूसरे के भले के बारे में सोचने वाले कम लोग थे तो इसलिए कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होता था और हम आगे नहीं बढ़ पाते थे फिर ऐसी स्थिति में मैंने आत्मविश्वास डेवलप किया मेरे को लगा कि मैं ही स्वयं कर सकता हूँ और मेरा सहायता सिर्फ भगवान कर सकता है उसके अलावा कोई नहीं कर सकता तो मैंने भगवान को एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैंने अपना आदर्श समाज को अगर देखना हो तो मैंने भगवान को देखा परिवार को देखना हो तो मैंने भगवान को देखा और कर्म क्षेत्र में साथियों को देखना हो तो मैंने भगवान को देखा और उनको देखने के बाद में मैं उनसे शक्ति लेकर के मैं इस कंपटिशन और कंपेयर के इन्वायरमेंट में भी अपने आप को स्थापित कर पाया तो व्यापार में ढेर सारी चुनौतियां थी जैसे एक पैसा नहीं है लेकिन कहां से पैसा आएगा तो जैसे लोगों से जब मिलता था तो मिलने के बाद में जब अपनी बातें कहती थी तो कोई सहयोग के लिए आगे नहीं बढ़ता था कोई हेल्प नहीं मिलता था बैंक में भी गए तो वहां भी हेल्प नहीं मिला फिर एक दिन बैठ करके मैंने ध्यान किया और ध्यान में भगवान को बड़े ही प्रेम से बड़े ही स्नेह से उसका अपना दोस्त बनाया और मैंने कहा कि मैं इस पर्टिकुलर बैंक में इलाहाबाद बैंक है आज ही मेरे को याद है एट्टी में मैं गया और उस मैनेजर को जाकर के बोला कि मेरे को यह डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है सीसी लिमिट Hmm. और उस मैनेजर ने मेरे को इन द ईयर ऑफ 89 नाइन दस लाख रुपए का मेरे को सीसी बिना किसी सिक्योरिटी के दे दिया ध्यान yeah. और सिर्फ मैंने देखा कि प्रभु की महान और महती कृपा मेरे ऊपर थी और वही आज तक वो मेरा आज भी बैंक है और जब उस बैंक के जितने जनरल मैनेजर होते हैं बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं आज तक भी उस बैंक से मैं जुड़ा हूं और मेरे को उस बैंक से बहुत मदद मिली और मैंने अपने व्यापार को अपने बिजनेस को एक ऊँचाई तक लेके गया और मैं एक असफल बिजनेसमैन हूँ जी विजय कुमार गुप्ता जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और हमारे जीवन में इस तरह के कई पड़ाव आते हैं जहाँ पर हम कुछ नया करने जाते हैं या बिजनेस स्टार्टअप करने जाते हैं तो पैसे के बारे में जैसे आपने कहा कि जो भी लोग हमारे साथ रहते हैं जब पैसे की बात आती है तो फिर वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं और हमें उस समय ज़रूरत होती है उस समय कोई भी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता और उस विषय को आपने समझा और उसके बाद आपने ईश्वर से ही जो सबका दाता है उसी को आपने याद किया और उनकी याद की प्रेरणा से आप जिस तरह से जिस कॉन्फिडेंस से आप जिस बैंक में गए और वहाँ पर जो बात आपने अपनी जो बिजनेस की रखी है तो कहा जाता है कि जब भी हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरे विश्वास के साथ कोई भी कार्य को करने जाते हैं तो उसमें निश्चित ही सफलता मिलती है और आपको उसी तरह से सफलता मिली और बिना सिक्योर के आपको इतना अमाउंट मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा हो सकती है या फिर आपका विश्वास का जो है फल हो सकता है तो इस तरह से हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटना घटती है जिससे हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं और सुनने वालों को भी प्रेरणा मिल रही होगी मैं आशा करता हूं कि हमारी युवा साथी कभी कभी अपने करियर को फ्रेम करने में या कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस स्टार्टअप करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो मैं चाहूंगा विजय कुमार गुप्ता जी की इस प्रेरणा को अपने जीवन में अपनाएँ और आप भी आगे बढ़ें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पास हौसला हो हिम्मत हो तो हर चीज़ संभव है तो आइए आगे बढ़ते हैं विजय कुमार जी के साथ बातें हो रही हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और अच्छा लग रहा होगा आप सभी को भी मुझे भी अच्छा लग रहा है तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा सवाल नहीं ये तो एक एक्सपीरियंस है मैं चाहूंगा कि आप अपना अनुभव सुनाइए कि जीवन में काफी चीजें जो है आपने चारों ही समाज के जो क्षेत्र है उसमें आपका एक अच्छा पकड़ रहा है तो सबसे अच्छे मूवमेंट्स जैसे कहते हैं कि हमारे यादगार पल जीवन के बहुत ही अच्छे सुखमय जो पल है वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ यादें होती हैं जो हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि वो पल बहुत ही अच्छा रहा समय ऐसा रुक गया था मुझे लग रहा था कि वो चीजें हैं सुकून का जो पल है उसके बारे में बताइए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और इस प्रश्न से मैं अभिभूत हुआ क्षेत्र की जहाँ तक मैं बात करूँ तो पहले शैक्षणिक जो हमारा जो एजुकेशनल एटमॉस्फियर था जी वहाँ से मेरी यात्रा जब आगे बढ़ी तो मैं नौकरी में गया उसके बाद से मैं व्यवसाय में आया व्यवसाय से फिर राजनीति में और अभी मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कुछ काम कर रहा हूँ मेरी ये चारों जो है आध्यात्मिक जीवन सामाजिक जीवन राजनीतिक जीवन और व्यावसायिक जीवन इन चारों जीवन में जो सबसे अनमोल जो क्षण था क्योंकि आप जानते हैं कि आज के आज के समय आज के युग में आपने ठीक ही कहा और आपने महसूस भी किया कि आत्मविश्वास और भगवान के प्रति हमारा विश्वास ही हमें आगे बढ़ाता है लेकिन कहीं न कहीं कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो कि हमें हम कह सकते हैं कि भगवान की जो सारी शक्तियां हैं या हमारे जो कल्पना के स्रोत हैं उस कल्पना के आधार पर भी हम कुछ पा सकते हैं तो मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना है बताऊँ कि मैं बहुत बीमार था और मरडासन की स्थिति में था हुँ, हुँ. और डाउनटाउन हॉस्पिटल है गौवाटी में मैं वहां तीन महीने तक बेड पे था मेरे माता पिता जी उत्तर प्रदेश में रहते थे मेरे को देखने के लिए आए और जब वो आ रहे थे जिस ट्रेन से वो आ रहे थे उस ट्रेन से वो ट्रेन दुर्घटना ग्रस्त हुई हेड ऑन कोलिजन हुआ तीसरे डिब्बे में थे प्राय सभी लोग मर गए थे तीनों डिब्बे के सिर्फ मेरी माँ और पिताजी बचे थे जब वो मेरे को देखने के लिए हॉस्पिटल में आए और हॉस्पिटल में मैंने उनसे ही प्रश्न किया कि भाई आप कैसे बच गए तो उन्होंने कहा आप घर आ जाओ तो मैं आपको बताऊं। तो घर आने के बाद में उन्होंने एक शब्द उन्होंने कहा था पहले भी कहते थे बाबा ने बचाया तो मैं समझ नहीं पाया कौन बाबा तो मैंने इनको पूछ दिया बोले तो भगवान तो मैंने कहा कि मैंने आज तक कभी भगवान दर्शन नहीं किया आपके मुझे कई दफे सुना हो तो मेरे को दिखाओ उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ करके मेरे घर के पास में ही एक ब्रह्म का केंद्र था वहां हमें लेके गए और मैं जब वहां गया खींचते हुए लगे लोग मेरे को देख रहे हैं और जब मैं वहां गया तो वहां एक महिला सिस्टर थी उनके सामने मेरे को खड़ा कर दिया बोला यही है भगवान मैंने कहा ये तुम तो महिला है भगवान कैसे तो फिर मैंने कहा नहीं चलते हैं वापस तो उस बहन जी ने कहा कि आप बैठ जाओ उसके बाद से मैं बैठा उन्होंने मेरे से हार्डली दस मिनट बात की होगी मेरे बारे में पूछा पूछने के बाद में जितना स्नेह जैसा स्नेह उन्होंने किया ऐसा मत मत ऐसा कह सकता है कि सर हर व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है लेकिन दूसरे का हित चाहने वाला और हित के साथ साथ जो स्नेह मैंने देखा मेरे को उस वक्त ही बहुत ही अच्छा लगा और मैंने उसी वक्त ऐसी स्नेह की प्रतिमूर्ति मैंने आज तक जिंदगी में मेरा उम्र जो है बासठ साल हो गया है मैं सिक्सटी टू का हूँ लेकिन स्नेह की प्रतिमूर्ति जो कि आत्मविश्वास को जगा सके और संघर्ष करने की क्षमता पैदा कर सके वो प्रतिमूर्ति आज भी मेरे जेहन में है और उसके बाद से जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा आध्यात्मिक जीवन में उनके साथ में तो मेरे जो आदर्श पुरुष मॉडल रोल हम बहुत कुछ सुनते आए हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए क्रोध नहीं करना चाहिए लेकिन हम बोलते हैं सुनते हैं कहते हैं लेकिन जब अवसर आता है तो हम क्रोध भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं लेकिन मैंने दादा लेखराज एक एक एक व्यक्ति थे महान व्यक्ति थे उनका जब जीवन चरित्र मैंने पढ़ा तो मैंने पाया कि उन्होंने जो कुछ कहा था उन्होंने कहा ही नहीं अपने जीवन में करके दिखाया तो उससे प्रेरणा मिली कि क्या बहुत से लोग कहते हैं लेकिन कभी उसका असर किसी के ऊपर नहीं हुआ उन्होंने करके दिखाया क्या मैं भी कर सकता हूं क्या तो मैं भी स्वभाव से बहुत क्रोधी व्यक्ति था बहुत क्रोध था मेरे लेकिन उस बहन जी और वो दादा लेखराज के जीवन चरित्र ने मेरे से वो क्रोध का संपूर्ण जो है नाश कर दिया और आज मैं कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि क्रोध का एकमात्र अंश भी नहीं है लोग मेरे को गुस्सा में राजनीति में हूं लोग आ करके मेरे को गुस्सा दिलाने का प्रयास करते हैं स्थितिया परिस्थितियां ऐसी होती है कि मैं इरिटेट हो जाऊं मैं फ्रस्टेटेड हो जाऊ मैं गुस्सा करूं लेकिन मैं बहुत ही प्यार से बड़े स्नेह से सर की बातें सुनता हूं और उनको लगता है कि मैं उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं जबकि ये सत्य नहीं है कि मैं किसी की इच्छा का पूरा नहीं कर सकता हूं लेकिन लोग जब भी मिलते हैं तो मेरे स्नेह को देख करके मैं मैं क्रोधी व्यक्ति नहीं मैं स्नेही व्यक्ति के नाते आज उनको कम से कम मैं भी उनको मार्गदर्शक की हैसियत से अपने आप को पाता हूं मैं सोचता हूं कि जीवन में इतनी अच्छी अनुभूति कहीं कभी नहीं मिली मेरे को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण सोच रहे होंगे कि क्या ये भी पॉसिबल है जी हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है जब आप पूरी आस्था के साथ किसी चीज़ को समझ जाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उसको फॉलो करते हैं तो आप हर असंभव चीज़ को भी संभव कर सकते हैं जैसे अभी विजय कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं कि मैं क्रोध नहीं करता अभी अभी लोगों से मैं सबको सुनता हूँ जबकि मेरा फील्ड ऐसा है जहाँ पर मुझे क्रोध आना ही चाहिए लेकिन मैंने उन चीज़ों को समझा है और मैं क्रोध नहीं ता हूं लेकिन प्यार से सबकी बातें सुनता हूं इस वजह से मैं उनका अब रोल मॉडल भी बन गया हूं तो लोग मेरे पास आते हैं तो खास इसी वजह से आते हैं कि इनको इनके पास जाने से ये हमारी बात सुनेंगे और कहीं ना कहीं एक प्रेम की धारा से उस बात का सुलझन हो जाएगा इस कामना के साथ आपसे लोग मिलते हैं तो संभव है जीवन में कुछ भी कोई भी चीज असंभव नहीं है आपकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का तो मैं चाहूंगा ब्रेक में हम लोग गाना आते हैं हैं गीत सुनते तो आप फिल्मी दुनिया से शायद ताल्लुक रखते, रखते हैं या संगीत से आपका क्या रिलेशनशिप है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मानव जीवन में संगीत जो है अपने आप में एक प्रेरणा और मनोरंजन का काम करता है और कौन सा एक गीत जो आपको बहुत पसंद आता है उसके बारे में बताइए दोस्त दोस्त न रहा प्यार प्यार न रहा अच्छा बहुत ही अच्छा गीत आपने याद दिलाया तो चलिए राजकुमार जी पर पिक्चराइज किया गया ये गाना आपको सुनाते हैं संगम फिल्म का आप सुनाए हैं रेडी मोथ वन सुनते रहो मस्कर आते रहो प्यार प्यार करना रहा ज़िन्दगी में प्यारिये गया था जिसको सो कर वो मेरे दोस्त तुम ही थे तुम्ही तो थे जो जिंदगी की में बने थे मेरे हम सफर वो तुम तो कौन था तुम ही तो थी सफर के वक्त तुम्हें पलक पे मोतियों को तो वो तुम न थी तो कौन था तुम ही तो थी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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना और चलिए मुकेश की आवाज़ में ये गाना था और बहुत ही अच्छा लगता है कहीं ना कहीं हमें कुछ नया इंस्पिरेशन देता है ये गीत हमें अपने आप को मोटिवेट करता है और हमें सेल्फ डिपेंड बनाता है ये गाना तो आइए बहुत ही अच्छा गीत आप सुन रहे थे और विजय कुमार गुप्ता जी का ये पसंदीदा गीत उन्होंने याद कराया हमें तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हमने उनसे पूछा था कि सबसे सुखमय पल उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है और मैं अब चाहूँगा कि हमारे जीवन में कई ऐसे चीजें होते हैं व्यक्ति के स्वभाव संस्कारों के साथ हमारा टक्कर होता है और आपको किस टाइप के लोग पसंद आते हैं उसके बारे में बताइए देखिए स्वाभाविक रूप से जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं जी जी मैं जैसा हूँ अगर दूसरा भी वैसा होता है तो अच्छा लगता है जी जी जी लेकिन ऐसा संभव है नहीं हाँ। मैं जैसा हूं वैसा सब हो जाए ऐसा कभी हुआ नहीं <laughs> या मैं जो चाहता हूं वो सभी चाहे ऐसा भी नहीं होता हो या मैं जब कहता हूं कि भाई ये काम करो स्वाभाविक हाँ। रूप से जब मैं किसी को कोई काम सौंपता हूं जी जी और वह व्यक्ति उस काम को करता है तो वह व्यक्ति प्रिय लगता है अगर वो नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से हमें वो व्यक्ति अप्रिय भी लगता है या हम कभी कभी रुष्ट भी हो जाते हैं नाराज हो जाते हैं दरअसल मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि अच्छे तो निश्चित रूप से वही लगेंगे आपका प्रश्न था कि अच्छे कौन से लोग लगते हैं अच्छे कौन से लगते हैं व्यक्ति वह जो लोगों की बातों को ध्यान से सुने उत्तर देने के पहले उसका विवेचन करें कि हम क्या बोल रहे हैं जो कुछ हम अपने मुख से कह रहे हैं वह समय स्थान और काल के अनुरूप है कि नहीं हु. और अगर कुछ बात ऐसी भी होती जो अप्रिय बात हो कभी कभी कहना भी पड़ता है तो उसको अगर हम बहुत ही साधारण तरीके से प्यार से कोई व्यक्ति जैसे कहता है जैसे कोई भी व्यक्ति मेरे को अगर डांटना भी चाह रहा है गुस्सा भी करना चाह रहा है उसको ट्विस्ट करके कि आप बहुत अच्छे हो ऐसा कह के वो कहता है तो बड़ा अच्छा लगता है तो मैंने अपने जीवन में देखा है कि ऐसे लोग जो हमेशा मुस्कुराते रहे जिनके चेहरे पर मुस्कान हो जो हर चीज़ को बड़े ध्यान से सुने और उसके बाद से कम शब्दों में उसको बोले ऐसा व्यक्ति मेरे को बहुत अच्छा लगता है और जो व्यक्ति स्नेह स्वाभाविक रूप से जब हम मुस्कुराते हैं तो जो स्नेह जहाँ होता है वहाँ स्नेहमयी जो भी व्यक्तित्व तो होता है निश्चित रूप से वो आदर का पार्थ होता है और वैसा ही मेरे को वैसे व्यक्ति ही अच्छे लगता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको किस टाइप के लोग पसंद आते हैं और निश्चित रूप से आपने जो कहा कि हम जैसा चाहते हैं वैसा तो सब चीज़ें हो सब व्यक्ति ऐसा करे ऐसा संभव नहीं है लेकिन फिर भी हमें उन चीज़ों के साथ एडजस्ट करना है यही हमारी जीवन जीने की कला यहाँ पर हमको आ, सीखनी पड़ती है या डेवलप करनी पड़ती है अपने अंदर से कि हम आ, अलग अलग लोगों के साथ रहते हुए भी हम अपनी बात भी रखें और लोगों को खुश भी रखें ये एक बहुत बड़ी अपने आप में आर्ट है जो शायद आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं तो आप पर ये आर्ट जरूर सिखाया जाता है आर्ट ऑफ लिविंग जिसको कह सकते हैं राज्योग के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को सीख पाते हैं समझ पाते हैं और अच्छा लग रहा है जब हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तो वैश्विक तौर पे हम लोग इन चीज़ों को बहुत कम समझते हैं क्योंकि काम करते हैं पैसा ज़्यादा मिले मेरा नाम हो इन सब चीज़ों पे लोग काम करते हैं लेकिन सभी के साथ हम प्यार से रहें ऐसा कोई विचारधारा ले कर नहीं चलते हैं बहुत कम लोग जैसे आप लोग हैं वैसे करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी लोग जो हैं हमें प्रेरणा देते हैं और उनकी जीवन कहानी हमें प्रेरणा देती है जैसे आपको दादा लेखराज के बारे में आपने जिक्र किया है तो ऐसे कौन लोग हैं और जिनके जीवन से आप प्रेरित होते हैं उनके बारे में बताएँ पहले तो मैंने आपको बताया है दादा लेखराज की पुनः मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा उसके बाद में एक दो और व्यक्ति का जी जी, जी जी दादा लेखराज ने जीवन के अंदर में संघर्ष करते हुए जीवन की जिस ऊंचाइयों को उन्होंने पाया और सिर्फ उनका उनका यही था स्वप्न यही था कि सुखमय संसार हम कल्पना करते हैं कि एक ऐसा समाज हो जहाँ पे कोई चोरी नहीं हो डकैती नहीं हो या कोई हिंसा न हो आज देखें तो थाना हम जिस समाज में है कहते हैं कि बहुत ही ये डेवलप्ड है, हाँ है इतने थाने हैं इतने हॉस्पिटल हैं इतने कोर्ट हैं इतने वकील हैं इतने जजेस है वही समाज विकसित है दादा लेखराज का ये जो फिलॉसफी था दर्शन था कि हमें हॉस्पिटल क्यों चाहिए हमें जेल क्यों चाहिए हमें न्यायालय क्यों चाहिए हमें शिक्षा भी ऐसी शिक्षा की जो सिर्फ हमारे जीवन का ही उपार्जन कर सके ऐसी शिक्षा ही क्यों चाहिए हमें शिक्षा चाहिए कि अंतिम उद्देश्य हमारे जीवन का क्या होना चाहिए कि हमें सुख और शांति मिले और हैप्पीनेस मिले वो हैप्पीनेस कब मिले कि पढ़ने मात्र से ही आदमी सुखी नहीं था मैंने बहुत से आई ऑफिसर को देखा पढ़ लिए लिख लिए लेकिन वो सुखी नहीं है जी, जी। तो सुख संसार बनाने की जो उनकी थी उनकी जो कल्पना थी उसको साकार करने के लिए अपने जीवन में उन्होंने स्वयं को उतारा और उन्होंने कहा है कि विश्व परिवर्तन करना है तो स्वयं का परिवर्तन करना पड़ेगा आज हमारे परिवार में अगर पंद्रह लोग हैं मैं स्वयं को परिवर्तित कर लू और पंद्रह लोग अपने आप को परिवर्तित कर ले तो मेरा परिवार सुखमय हो जाएगा मेरा परिवार सुखमय हो जाएगा तो समाज सुखमय हो जाएगा और देश सुखमय हो जाएगा तो सुखमय समाज की परिकल्पना को ढालने के लिए स्वयं में उन्होंने जिस गुणों को उन्होंने उन्होंने ग्रहण किया और उसको करके दिखाया ये चीज जो है बड़ी अब मेरे को दादा लेखराज की बहुत ही प्रेरणा मेरे को दी थी और मैं इस चीज़ को हर जगह ये बात कहता हूँ दूसरे व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी थे क्योंकि आज मेरे को वह व्यक्ति इसलिए पसंद है कि युवा अवस्था में ही लोग कहते हैं कि आध्यात्म की शिक्षा धर्म की शिक्षा या कुछ करने की बात है अभी तो खाओ पियो मौज करो उसके बाद करेंगे हुँ, हुँ, लेकिन अपने जीवन के युवा काल में ही जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया और जिस तरीके से आत्मविश्वास उठो जागो संघर्ष करो संघर्ष करो ये जो बात है ये जो कहकर के दूसरे को प्रेरणा किया और आज भी जो लोग हैं बड़े श्रद्धा से विवेकानंद का नाम ले रहे हैं तो मैं सोचता हूं और मेरे तेरे मेरे, मेरे हिसाब से दादा लेखराज जी और स्वामी विवेकानंद दो ऐसे महापुरुष हैं जिनको कि मैं अपने जीवन में रखूं तो आज मैं बासठ साल का होकर के भी युवा शक्ति विवेकानंद जी को जब हम ध्यान में लाते हैं तो मेरे को लगता है कि मैं आज का युवा हूँ और ऐसा युवा जो कि स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने के लिए आज भी संघर्ष करने के लिए उठने के लिए चलने के लिए तैयार है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया विजय कुमार गुप्ता जी मुझे लगता है कि हमारी युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं आपके शब्दों से मोटिवेशन मिल रहा होगा प्रेरणा मिल रहा होगा कि हमें जीवन में जो है आगे बढ़ना चाहिए और जो भी हमारे लीडर्स हुए हैं जैसे आपने कहा कि दादा लेखराज है स्वामी विवेकानंद है रविंद्राथ टैगोर है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम हम अभी गिनाए तो काफ़ी हो सकता है लेकिन इनके साथ साथ इन्होंने जो जीवन में जो लक्ष्य लिया था उसको पूरा करने के लिए अपना सब कुछ समर्पण भाव से वो पूरा ही जीवन अलग करके समाज के लिए समाज के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया था तो ये बहुत ही एक प्रेरणादायी इनका जीवन रहा जिसके वजह से हम आज उनको याद करते हैं तो आप अगर आज भी हम लोग उनके जीवन से प्रेरणा ले और कुछ थोड़ा सा भी हम लोग करते हैं अगर सब मिलके हम लोग अगर 100 लोग भी मिलकर काम करेंगे तो शायद हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद का जो सपना है वो पूरा हो सकता है, है। और उन्होंने शायद कहा था कि सौ युवा अगर मेरे को मिल जाए तो मैं भारत का नक्शा बदल सकता हूँ भारत को महाशक्ति बना सकता हूँ तो शायद हम सभी लोग अब अभी, अभी भी समय है तो आप जैसे लोगों का सहयोग मिले तो हो सकता है कि एक नई क्रांति हमारे भारत देश में हो और फिर से भारत महाशक्ति बने ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं और उसको साकार रूप में देख भी सकते हैं तो विजय कुमार जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत ही अच्छी बातें आपने अपने अनुभव के हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में सजा किए और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी लिस्नर्स को काफी प्रेरणा मिला होगा और मैं चाहूंगा कि आगे भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रेरणादायी उद्बोधन हमारे साथ इसी कार्यक्रम में शेयर करेंगे तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी जीवन की मंगल कामना पूरा करते हैं शुक्रिया शुक्रिया। तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ फिर रहेंगे आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ जी हाँ नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन पॉइंट सुनते रहो नमस्कर आते रहो या मेरे माँ आए। आए। आए। इंसान हो